श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग द्वितीय अध्याय भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें सर्वगुह्यम भूय शृणुमे परम वच इृढ़ ततो वक्षामिते हितं गीता यह कहना अति अतिशयुक्ति न होगी कि श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव या प्रागत्य से पूर्व कलकत्ते के शिक्षित अथवा अशिक्षित दोनों ही वर्ग भाव समाधि या आध्यात्मिक राज्य के अपूर्व दर्शन तथा उपलब्धि के संबंध में संपूर्ण आज्ञ थे अशिक्षित लोगों के मन में उस संबंध में भय तथा विस्मय जनित एक विचित्र अद्भुत धारणा थी और नवीन शिक्षित संप्रदाय उस समय धर्मज्ञान ज्ञान विवर्जित विदेशी शिक्षा के प्रवाह में अपने को संपूर्णतया प्रवाहित कर या समझा करते थे किस प्रकार के दार्शनादि मिलना असंभव है अथवा उसे मस्तिष्क का विकार माना करते थे आध्यात्मिक राज्य की भाव समाधि में से उत्पन्न होने वाले शारीरिक विकार समूह उनके दृष्टि में मूर्छा या शारीरिक रोग के सिवाय और कुछ नहीं था वर्तमान समय में इस परिस्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी भाव या समाधि रहस्य को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है विशेषकर श्री रामकृष्ण देव की भाव मुखावस्था को किंचन मात्र भी समझने के लिए समाधि तत्व के संबंध में साधारण ज्ञान की नितांत आवश्यकता है अतः इस संबंध में अब हम पाठक को यत यित समझाने का प्रयास करेंगे समाधि मस्तिष्क का विकार नहीं है साधारण मानव को जिसका अनुभव नहीं होता है उसे हम साधारणतया विकार कहा करते हैं किंतु धर्म जगत की सूक्ष्म उपलब्धियाँ कभी भी साधारण मानवों के अनुभव का विषय नहीं हो सकती उनको समझने के लिए शिक्षा दीक्षा तथा निरंतर अभ्यास आदि की आवश्यकता है इस प्रकार के असाधारण दर्शन तथा अनुभवादि दिनों दिन साधक के हृदय को पवित्र बनाते हैं तथा उसके अंदर नित्य प्रति नवीन शक्तियों का संचार कर उसके हृदय को नवीन नवीन भावों से पूर्ण कर क्रमशः उसे चिर शांति के अधिकारी बनाते हैं अतः इन दर्शनों को विकार कैसे कहा जा सकता है यह सभी को मानना पड़ेगा कि विकार मात्र ही मनुष्य को दुर्बल बनाता है तथा उसकी बुद्धि का ह्रास करता रहता है धर्म जगत के दर्शन तथा अनुभूतियों के फल जब उससे संपूर्ण विपरीत है तो ऐसी स्थिति में उनके कारणों को भी संपूर्ण विपरीत मानना पड़ेगा और इसीलिए वे कभी मस्तिष्क विकार अथवा रोग नहीं कहे जा सकते समाधि के द्वारा ही धर्म लाभ होता है तथा चिर शांति मिलती है इस प्रकार के दर्शनादि के द्वारा ही विशेष विशेष अनुभूतियों का सदा से अनुभव होता रहा है किंतु जब तक मन की सारी वृत्तियां निरुद्ध होकर मानव निर्विकल्प अवस्था में नहीं पहुंच जाता तथा अद्वैत भाव में अधिष्ठित नहीं होता तब तक वह आध्यात्मिक जगत में चिर शांति का अधिकारी नहीं बन पाता जैसे कि श्री राम देव कहा करते थे जब कोई कांटा चूभता है तब एक दूसरे कांटे के द्वारा पहले कांटों को निकालने के पश्चात दोनों ही कांटे को फेंक देते हैं भगवत विस्मृति के कारण ही यह जगत रूप विकार उपस्थित हुआ है नाना प्रकार के रूप प्रसादिकों के अनुभव रूप विकार धर्म जगत के उपरोक्त दर्शन अनुभवादि के द्वारा प्रतिहत होकर मानव को क्रमशः उस अद्वैत भूमि में ले जाता है तब रसो वै सह इस वाक्य की उपलब्धि कर मानव धन्य हो जाता है यही उसकी प्रणाली है धर्म जगत के जितने भी मत अनुभव तथा दर्शनादि हैं वे सभी मानव को उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर कराते रहते हैं श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी ने इन दर्शनादि को इस बात का परिचायक स्वरूप कहकर निर्देश किया करते थे कि साधक कहाँ तक लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ है अतः पाठक यह न सोचे कि भाव विशेष के किंचित मात्र किंचित प्राबल्य अथवा ध्यान की सहायता से दो एक देवमूर्तियों के दर्शनादि में ही धर्म की इतिश्री हो जाती है ऐसा मानना पूर्णतया भ्रमात्मक है साधक साधक वर्ग इस प्रकार के भ्रम में पड़कर ही धर्म जगत से लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं एवं लक्ष्य भ्रष्ट होने के कारण ही एकांगी भाव का अवलंबन कर परस्पर के प्रति ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं भगवत भक्ति के लिए अग्रसर होते समय जब हम भ्रम उपस्थित जब यह भ्रम उपस्थित होता है तभी मानव कट्टर तथा एकांगी बन जाता है यह दोष ही भक्ति मार्ग में एक बड़ी बाधा है तथा मानव की हीन बुद्धि के कारण ही इसका उदय होता है। साथ ही इस प्रकार दर्शनादि में विश्वास स्थापन कर बहुत से लोगों की यह धारणा बन जाती है कि जिनको उक्त दर्शनादि प्राप्त नहीं हुए हैं वे धार्मिक नहीं है धर्म तथा लक्ष्य अद्भुत दर्शन की आकांक्षा उन्हें एक ही प्रतीत होते हैं किंतु इस प्रकार की आकांक्षा के फलस्वरूप धर्म लाभ न होने के कारण मानव सभी दिन, विषयों में दुर्बल बनता जाता है, जिससे बुद्धि तथा चरित्र बल का उदय न हो जिससे पवित्रता की दृढ़ भूमिका में आरूढ़ होकर मानव सत्य के समक्ष समग्र जगत को तुक्ष न समझ सके जिससे काम रहित न होकर मानो दिनों दिन कामना वासना में जड़ीभूत होता रहे ऐसी गतिविधि का धर्मराज्य के साथ कोई संबंध नहीं है अपूर्व दर्शनादि के द्वारा यदि किसी के जीवन में इस प्रकार फल प्राप्त न हुआ हो तो ऐसी स्थिति में दर्शनादि के होते रहने पर भी यह समझना चाहिए कि अभी तक वह धर्मराज्य से बाहर है और वे दर्शनादि उसके मस्तिष्क के विकार मात्र हैं तथा उस, उनका मूल्य कुछ भी नहीं है किंतु यदि इस प्रकार अपूर्व दर्शनादि के बिना भी किसी के भीतर उन शक्तियों का संचार होता हो तो जान लेना चाहिए कि वह ठीक मार्ग पर चल रहा है समय आने पर उसे यथार्थ दर्शनादि भी प्राप्त होंगे